श्रुति स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्ता शंकर लोकशंकर शंकर शकरचार्य शवंबादरायण पुनः पुनः ईश्वरो देहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओ शांति शांति शांति श्री सत्कुमराज के ओं नमो नारायण सूत्र तृतीयाध्याय चतुर्थपाद में ष्ठ अक सर्वापेक्षाधिक सर्वापेक्षा, सर्वापेक्षा, सर्वापेक्षा च्ज्दिश्रुतेरशव ये सूत्र आया था तो यदिश्रुति दारण्य श्रुति है तम ये एदम वेतानुवचने विविधिशंति यज्ञन दान तपसा नाशकन तो इस श्रुति के आधार पर यह निश्चय होता है कि आश्रम विहित कर्मों का भी ब्रह्म विद्या के लिए साधन के रूप में निश्चय होना चाहिए यदि केवल ज्ञान से ज्ञान से मानते हैं तो साक्षात् ज्ञान से है किंतु क्रमशः ये सारे कर्मोपासनाएं जितनी भी हैं सभी साधन बनता है ये तात्पर्य से सूत्र है उदाहरण दिया अश्ववत जैसे अश्व है अश्व की जो योग्यता है उसके अनुसार अश्व को कार्य में प्रयोग करते अश्व में रथ हांकने की योग्यता है तो अश्व को रथ में लगाते हैं और बैल आदि को हल जोतने में लगाते हैं तो अश्व को हल जोतने में नहीं लगाया जाता सामान्य दृष्टि इसका यह तात्पर्य है कि योग्यता के अनुसार उसका जिस स्थान में जिस कार्य को करना है उस स्थान में उसको किया जाता है ये लोग व्यवहार सिद्ध है तो कर्म आदि का जो स्थान है उसको वैसा ही लेकर के उसका जो प्रयोजन है उसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है यही उदाहरण से हुआ अब यहां अश्वादि के समान कहने पर बहिरंग अंतरंग साधन हमारे यहां दो साधन हैं इसमें इस सूत्र में बहिरंग साधन को कहेंगे और आगे दूसरा सूत्र आएगा समाद सदापि तद विधे है अवश्य अनुष्ठेयवात ये अंतरंग साधन को कहेंगे अब भाष्य में देखिए न्याय संग्रह हो गया था इदम इदानीम चिंतते कहा यह विचार किया जाता है ऐसा क्यों कहा क्योंकि अब तक जो साधन के संबंध में विचार हुआ उसमें और कुछ स्पष्टता की आवश्यकता है जैसा पूर्व सूत्र में अग्नि ईंधन आदि अनपेक्षा अनपेक्ष तो आदि कहा था उस विषय में यह चिंतन करना आवश्यक है ऐसा भाष्यकार जब इदम इदानिम चिंतित ऐसा जब कहते हैं उसका अब यहां यह विचार किया जाता है तो पूर्व के साथ इस प्रकार का संबंध लगता है कि जितना कथन हुआ यह पर्याप्त नहीं है उसमें कुछ शेष बाकी है तो जिसमें और स्पष्टता की आवश्यकता है तो किम विद्यंत विद्या अत्यंतमेव अनपेक्षा आश्रम कर्मणम उदाहस्ती काचिद अपेक्षा यही विचार करना है क्या विद्या के लिए आश्रम कर्मों का अत्यंत अनपेक्षा है यानी आश्रम कर्मों का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं होता है बिल्कुल ही आवश्यक नहीं ऐसा है क्या आश्रम कर्मा अत्यंतम अनपेक्षा काजित अपेक्षा अथवा कुछ अपेक्षा है आश्रम कर्म आप जानते हैं ब्रह्मचर्य आदि आश्रम से जो कर्म होता धर्मार्थ काम मोक्ष के उद्देश्य से जो भी आश्रम विहित कर्म है जिसके नाम से आश्रम होता है उसमें तत्त विहित कर्म है जो श्रुति स्मृति आदि में प्रसिद्ध है उन कर्मों का यहां विद्या के उत्पत्ति के लिए विद्या यानी यहां ब्रह्मविद्या है ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए अत्यंत अनपेक्षा है मतलब बिल्कुल अनपेक्षा है कि पूर्व सूत्र में कहा अग्निंधनाधी अनपेक्षा तो अत्यंत अनपेक्षा है अथवा किंचित मात्र में अनपेक्षा और किंचित मात्र में अपेक्षा यानी काचित अपेक्षा कुछ अपेक्षा है काचित कुछ ऐसे अर्थ में अव्यक्त रूप से कहते हैं कि कुछ अपेक्षा है कुछ अपेक्षा नहीं है ऐसा होता त्र अद्नी आश्रम कर्मा विद्य स्वाद नपेक्षंत नपेक्ष अब पहले कहा था कि इसी कारण से प्रथम विचार में अग्निंधनादी आश्रम कर्मा अग्निंधन मन आदि जो आश्रम कर्म है उन कर्मों का विद्य स्वाथ सिद्धौ नपेक्षंते विद्या के द्वारा अपने सिद्धि के लिए यानी विद्या को सफल को सिद्ध करने में अपेक्षा नहीं होती ये सामान्य ध्यान में रखना चाहिए ये विद्या के अपेक्षा नहीं रखते स्वार्थ सिद्ध कहने से विद्या आने पर विद्या का जो फल है वो तो स्वदा सिद्ध होता है उस समय किसी और कार्य की अपेक्षा वहां नहीं रहती जैसा भी सिद्ध होगा वैसा होगा जैसा भोजन तैयार हो गया और भोजन का आप भक्षण करते हैं तो भक्षण करने के बाद में तृप्ति के लिए और किसी की सहायता आवश्यक नहीं लेकिन भोजन बनाने के लिए बहुत कुछ सहायता आवश्यक ऐसा ही विद्या सिद्ध होने के बाद में स्वार्थफल वो विद्या का जो स्वार्थ अपने जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि में अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है ना अपेक्षंते इनकी अपेक्षा नहीं है आश्रम कर्माणी न अपेक्षंते कर्मण रूप में कहा तो अब यह तो पहले सूत्र में सिद्ध हो गया था क्या सिद्ध हुआ कि विद्या के स्वार्थ सिद्धि में न अपेक्षंते ऐसा कहा स्वार्थ सिद्धि में उसकी अपेक्षा नहीं है वो साक्षात ही फल देती है एवं अत्यंतम एवं अनपेक्षायाम अब ऐसा सुनने के बाद में कि ये मालूम होता है ये चिंतन आता है कि ये अत्यंत ही अनपेक्षा विद्या के लिए आश्रम कर्मादि की अपेक्षा है ही नहीं केवल वेदांत आदि का अध्ययन करके विद्या प्राप्त कर सकते श्रवण मनन आदि से विद्या प्राप्त हो जाएगी अथवा श्रवण से ही प्राप्त हो जाएगी जैसा भी हो अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ऐसा एवं अत्यंतमेव अनपेक्षा है अब ही अनपेक्षा ऐसे प्राप्त होने पर इदम तब यहां यह कहा जाता है क्या सर्वापेक्षा चैती पहले सूत्र का पूरा विपरीत बोला वहां बोला कि कोई अपेक्षा नहीं है अब यहां बोलते सर्वापेक्षा अनपेक्षा वहां कहा अब यहां अपेक्षा करें तो ये दो स्तर का विचार तो सबकी अपेक्षा है बोला सर्वापेक्षा चई थी सबकी अपेक्षा जैसा गीता शास्त्र में सभी आश्रम कर्मों का सभी साधन का सबका वहां मेलन मिलता है सभी को आ, कुछ न कुछ स्थान दिया है अधिकार दिया भक्ति से भी कर्म से भी ज्ञान से भी ध्यान से भी सब कार्य हो सकता है और उसका एक क्रम भी बनाया अनेक साधन हमारे सामने उपस्थित होने पर उसका एक क्रम करना आवश्यक होता है तो क्रम भी बनाया अपेक्षा च विद्या सर्वाणि आश्रम कर्माणी नात्यंतम अनपेक्ष एवा कहते हैं कि विद्या की अपेक्षा है विद्या के लिए आश्रम कर्मों की अपेक्षा है अपेक्षा च विद्या विद्या अपेक्षते क्या सर्वाणी तो आश्रम कर्माणी सभी आश्रम कर्मों की अपेक्षा करता है विद्या करती है क्यों क्योंकि उसके स्वतः सिद्धि में अपेक्षा है उसके फल सिद्धि में अपेक्षा नहीं है ऐसा है विद्या स्वतंत्र है फल सिद्धि के लिए लेकिन विद्या को सिद्ध करने के लिए आपको आश्रम कर्मों की अपेक्षा है उसके बिना नहीं हो उसके बिना होता ही नहीं आज तक हुआ नहीं ऐसा किसी इसलिए कहा ना अत्यंत हम अनपेक्षा है वही इसलिए अत्यंत बिल्कुल उनकी अपेक्षा नहीं है ऐसा नहीं समझना इसके कारण साधक को जब दीक्षा आदि देते हैं तो उसका सब कुछ देखा जाता है कई लोग आकर के बोलते हैं कि हमको वेदांत श्रवण करने के लिए क्या अधिकार पूछना है क्या आप क्या पहले किया क्या नहीं किया क्या है ये सब उनका बैकग्राउंड क्यों उन पूछना है वेदांत का श्रवण वेदांत तो ज्ञान है और वो सभी के अंदर की आत्मा के बात करते हैं तो ये सब पीछे का पूछने का क्या जरूरत है ऐसा पूछता है लोग अभी भी कुछ दिन पहले भी ये आकर के ऐसा बोले तो वो उनको सीधा सन्यास चाहिए तो सन्यास के पहले जो करना है वो सब नहीं करना बोले कि इसकी सब क्या आवश्यकता है हमने कई जगह जाया उन्होंने वो पूछा ये पूछा तो हमने उनको छोड़ के आया अब यहां संन्यास लेना चाहते तो किसी ने उनको बताया होगा यहाँ सन्यास मिलेगा तो हमने कहा यहाँ तो हम तो ऐसा सन्यास लेते देते नहीं और आपको इतने साल ये सब करना पड़ेगा और करने के बाद में हमें लगेगा कि आपको सन्यास देना है तब हम देंगे नहीं तो आप पूछने से देंगे नहीं क्योंकि हम तो यहाँ सन्यास देने के लिए इसका ये करने के लिए कोई पर्चा बना के तो बैठा नहीं है आप संन्यास लेंगे इतना पैसा दे दो संन्यास दे दो ऐसा होता नहीं इसलिए हमारे यहां तो बिल्कुल संभव नहीं और का हो सकता है लेकिन हम तो पहले आपको देखेंगे और सिखाने की प्रयत्न करेंगे नहीं सीखता है तो फिर उनको देना नहीं बस अब वो बाकी कर सकता है ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकता साधन कर सकता है यही आपको मोक्ष मिल जाता तो अच्छी बात है लेकिन सन्यास और दीक्षा देना वो अलग बात है अब उसके बिना ही आप जब ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं कि आश्रम कर्म सब नहीं चाहिए तो आप सीधा प्राप्त करो आप, कर, आप इसके लिए सन्यास देने के लिए दीक्षा देने के लिए वो जो अधिकार शास्त्र में बोला उसका पूरा सात प्रतिशत ना होने पर भी पचास प्रतिशत तो होना पड़ेगा कम से कम बीस प्रतिशत तो होना पड़ेगा उसके बिना कैसे देंगे इसलिए नहीं होता ऐसे लोग सोचते हैं इसलिए सीधा वेदांत में जाएंगे तो आगे पीछे देखना नहीं जब वेदांत में जाने में किसी को कोई रोकावट नहीं आप जाइए वेदांत पढ़िए सुनिए सब कुछ करिए लेकिन दीक्षा के संन्यास की बात मत करिए बिना सन्यास बिना दीक्षा आप करिए सब कुछ हो सकता है उसके लिए कोई मना ही नहीं लेकिन जब आश्रम विहित कार्यों को करना आप चाहते हैं तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार करना पड़ेगा ये दृष्टि से यहाँ अत्यंत अनपेक्षा ये कहा उस स्थान में है और भाष्यकार ने अपने ग्रंथों में इसको बिल्कुल स्पष्ट किया कि कहा क्या चाहिए कहा नहीं चाहिए और ये सब स्पष्ट किया यहां भी आएगा और कुछ प्रकरण ग्रंथ है जो भगवत पाद शंकराचार्य जी के नाम से हैं उनमें कुछ आगे पीछे भी किया अब वहां कुछ भाष्य से विरुद्ध दिखता है अब भाष्य से जहां विरुद्ध दिखता है उनको त्याग देना चाहिए क्योंकि भाष्य में प्रामाणिकता में कोई शंका नहीं है किन्तु तो प्रकरण ग्रंथों की प्रामाणिकता में विवाद है शंका है इसीलिए भाष्य से विरुद्ध ऐसा कुछ दिखता है वहां तो उनको मानना नहीं चाहिए और जैसे उपदेश बता दें साहस नदी ग्रंथ है उसमें तो स्पष्ट घी कहा कि कौन अधिकारी होना चाहिए कैसा होना चाहिए शिष्य कैसा होना चाहिए गुरु कैसा होना चाहिए वो शिष्य गुरु के पास आते समय क्या क्या पूछना चाहिए उनसे ये सब लिखा है तो ये सब पूछना चाहिए कैसा आया क्या है क्या वो पूरा बैकग्राउंड पूछ के तब करके उनको परीक्षा करके ही शिष्य बनाना है और ऐसा उन्होंने कहा यदि ऐसा शिष्य न मिला तो कोई बात नहीं आप शिष्य के बिना रहिए लेकिन शिष्य बनाएंगे तब परीक्षा करके बना या करके कहा तो यहां तक मठों के बारे में भी कहा मठों में जो पीठाधिपति बनते हैं उनके लिए योग्यता बताई है महान शासन उनका एक ग्रंथ है उसमें योग्यता बताई है ऐसे मठों में पीठाधिपति होने के लिए ऐसे ऐसे चाहिए आश्रम के मठाधिपति पीठाधिपति होने के लिए तो कहते हैं कि यदि ऐसा लक्षण वाला व्यक्ति नहीं मिलता तो खाली रहने दीजिए पीठ खाली रहने दीजिए कोई बात नहीं बाकी लोग चलाएंगे लेकिन पीठाधिपति ना बनाए ऐसा करके कहा इसका मतलब उस पर जोर देते थे उसके अनाधिकारी को बिठाने से सब कुछ नष्ट हो जाता है और कहा का कहां चले जाते इसलिए अधिकारी की अपेक्षा है वो अधिकारी तो सिद्ध कर सकते हैं आपको जैसे जैसा सिद्ध करना है उसी प्रकार आप उसको सिद्ध कर सकते हैं तो उसके लिए आगे भी कहा था अभी इसमें न्याय संग्रह कार्य ने भी कहा था पूर्व जन्म संस्कार भी रहता है और वो संस्कार के कारण ही बनता है और कुछ संस्कार आपको अच्छा दिखते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि सारे संस्कार अच्छे ही होंगे ऐसा नहीं उसकी भी परीक्षा करनी पड़ेगी देखना पड़ेगा तो इसीलिए आश्रम कर अत्यंत अनपेक्षा ये जो मत है ये ठीक नहीं है कुछ अपेक्षा है अब यहां पूर्व पक्ष कहेंगे अभी जैसा हमने कहा नू विरुद्धम इधम वचनम आप ये कैसे कह रहे हैं कि आपका कल का वचन कुछ और था आज का वजन कुछ और है कल बोला अग्नि इंदना ध्यान अपेक्षा ये बोला था और आज बोलते हैं सर्वापेक्षा तो ये क्या वो है वो पूछ रहे विरुद्धम इदम वचन ये तो विरुद्ध वचन है क्या वचन कहा अपेक्ष च आश्रम कर्माणी विद्या न अपेक्ष च कोई भी सुनेगा तो सोचेगा ये क्या बोल रहा है कि एक जगह कह रहे हैं कि आश्रम कर्म की अपेक्षा है विद्या के लिए और दूसरी जगह आपने कहा ना अपेक्षा दे सही अपेक्षा नहीं है कहा तो आप समाधान देंगे इसका दोनों का तालमेल बिठाने के इसलिए भाष्यकार ने पहले सूत्र में ज्यादा नहीं कहा क्योंकि यहां कहना ही है तो वहां से यहां लेकर के कहेंगे ना इति ब्रूमा इसमें कोई विरुद्ध नहीं है कुछ क्यों नहीं है क्योंकि वहां का यहां का तात्पर्य में ऐसा है कि उत्पन्ना ही विद्या फल प्रति न किंचित अन्य अपेक्षित ये कहना है कि जब विद्या उत्पन्न हो जाती है जो भी साधन करना है निमित्त करना है उसके विद्या उत्पन्न हो जाती है तो उत्पन्न ही विद्या फल प्रति और उत्पन्न होने के बाद में उसका जो फल है मोक्ष है परमात्मा ज्ञान है अपरोक्षानुभूति है वो होने में और किसी की अपेक्षा नहीं करता न किंचित अपेक्षा यानी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद ब्रह्म विद्या का फल मिलने के लिए आपको फिर अग्निहोत्र आदि करना पड़े या उपासना करना पड़े या कोई विचार करना पड़े कुछ नहीं करना वो आगे और स्पष्ट बोलेंगे और आएगा अधिकरण बोलते हैं कि उसके लिए हम अभ्यास की अपेक्षा करते हैं यदि अधिकारी ऐसा है तो अभ्यास करना चाहिए यदि अधिकारी उत्तम है तो उसका अभ्यास भी की आवश्यकता तो सुनते ही ज्ञान हो जाता ज्ञान हो गया तो फिर क्या करना अब भोजन पाकर के आप तृप्त हो गए तो फिर आपको भोजन की चिंता क्यों बार बार उसके बारे में क्यों चिंतन करेगी अब तृप्त होने के बाद चिंतन तो करता नहीं तो विद्या प्राप्त होते ही तृप्ति आती है तो फिर आगे चिंतन का कोई अवकाश नहीं इसलिए विरुद्ध मिदम वचन ये जो आपने कहा इसमें समझने में फेर है आप इस प्रकार इसको समझना पड़ेगा कि पहला सूत्र का अर्थ है विद्या उत्पन्न होने के बाद में फल सिद्धि के प्रति किसी की अपेक्षा नहीं करता और उत्पत्ति प्रति तो अपेक्षा थी क्योंकि उत्पत्ति के प्रति तो सबकी अपेक्षा तो विद्या उत्पन्न होने के बाद जो उसका फल है मोक्ष है वो होने में आप कह सकते हैं विद्या उत्पन्न हो गया लेकिन फल के लिए और कुछ करना पड़ेगा ऐसा कर इसका अर्थ है ब्रह्मज्ञान हो गया जो ज्ञान उत्पन्न हो गया, अच्छा, गया तो नहीं विद्या उत्पन्न होने का अर्थ है कि जो आप जिस ज्ञान के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो वो विद्या हो गई ब्रह्मज्ञान हो गया ब्रह्मज्ञान हो गया तो विद्या उत्पन्न हो गई और उत्पन्न का अर्थ नहीं समझते वो हो गया इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड वो हो गया हाँ तो वो होने के बाद में फिर नहीं होता है वो जो प्रोड्यूस होने के पहले तो होता है और उसके बाद में नहीं होता इसका मतलब ये फल और विद्या में जो साध्य साधन संबंध है उसके अंदर आर कुछ नहीं यानी विद्या ही मोक्ष के प्रति साक्षात साधन है इसमें कोई संशय नहीं है ये साक्षात साधन का अर्थ है डायरेक्ट इमीडिएट कॉस सो जो डायरेक्ट इमीडिएट कॉस होता है वो बीच में और कुछ नहीं चाहता इसलिए होता है अब वो भी आगे विचार करेंगे विद्या उत्पन्न होने के कितने क्षण बाद मोक्ष प्राप्त होगा इस पर भी विचार करेंगे विद्या उत्पन्न होने के बाद में कितने दिन के बाद कितने जन्म के बाद कितने क्षण के बाद ये सारे विचार करेंगे बोलेंगे कैसा होता हो बोली अब बीच में विद्या उत्पन्न होने होना और फल मिलना इन दोनों के अंतराल में कुछ और नहीं है ऐसा ऐसा तो अंतराल ही नहीं है बताएंगे बाद में लेकिन अब नहीं है ऐसा बताना यदि वो अभी अभी नहीं बोल रहे हैं विद्या उत्पन्न साथ साथ होता जैसा भी हो वो विद्या उत्पन्न होना और फल देना ये दो कार्य मान करके इसके अंतराल में कुछ नहीं है वो इसका अर्थ ये है कि विद्या ही ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का साक्षात साधन है इतना कहना चाहते हैं अब बाकी उसका को बाकी टाइमिंग के बारे में बाद में विचार करें तो विद्या उत्पन्न होने के बाद उसके फल के प्रति किसी की अपेक्षा नहीं अग्नि ईंधन आदि किसी की अपेक्षा नहीं और उत्पत्ति प्रति तो अपेक्षा थे और उत्पत्ति के प्रति तो अपेक्षा करता अच्छा उसका यह भी अर्थ है कि विद्या उत्पन्न होने के बाद में फल सिद्धि में किसी की अपेक्षा नहीं करता है इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसको विद्या उत्पन्न हो गया वो और कुछ नहीं करता है यह नहीं है इसका ये विद्या उत्पन्न होने के बाद भी कोई कुछ करता रहता है लेकिन करता रहता है तो उसकी अपेक्षा इसमें नहीं है उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं ऐसा भी नहीं कि विद्या उत्पन्न होने के बाद सब कुछ छोड़ देता है क्योंकि छोड़ना भी उनके लिए नहीं बनता रखना भी नहीं बनता जो चल रहा है वो चलता है ऐसा होता है अभी आपको छोड़ने का मन आ रहा है तो दो कारण होगा एक तो आपके अज्ञान के कारण कोई चीज को नहीं करना है या करना है करके आप समझते हैं दूसरे आपके भ्रम क्या आलस्य के कारण आपके प्रमाद के कारण आप कोई चीज को छोड़ देता है वो क्यों करना अब आप, हमको ब्रह्मज्ञान हो गया वेदांत हो गया अभी तो आरती क्यों करना पूजा क्यों करना यह सब सोचता है ना वो पूजा में नहीं बैठते ऐसा सोचता है क्यों अब वो क्यों कर रहा है ये तो हमको ब्रह्मज्ञान हो गया हम तो ब्रह्मज्ञान बहुत बड़े जानवर ऐसा सोचता है ना वो गलत होता है इसका मतलब आपको हुआ ही नहीं ना ब्रह्मज्ञान हुआ ना उसका पूर्व साधन हुआ कुछ हुआ नहीं क्योंकि जिसको हो गया ना वो छोड़ने का सोचता है ना रखने का सोचता है अब जो चल रहा है वो चलता रहता ऐसा होता है इसीलिए अपेक्षा करने का मतलब दोनों दृष्टि से नहीं है छोड़ने से भी कोई अपेक्षित है ना कि आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं छोड़ने से क्या है? आप कुछ और उससे सोच रहे हैं कि छोड़ने से मुझे ये मिलेगा ऐसा कुछ सोच करके छोड़ता है या फिर आलस्य आपके आलस्य की सिद्धि हो जाएगी प्रमाद सिद्ध होता है कि आप प्रमाद के कारण छोड़ रहा है है ना ऐसा नहीं होता है और वो छोड़ करके दूसरा काम करता है संध्या के समय संध्या वंदन आदि आरती पूजा आदि नहीं करेंगे तो क्या करेंगे और कुछ करते रहेंगे जैसा होता है इसीलिए वो यहां अर्थ नहीं है यहां सीधा इतना ही अर्थ है कि ब्रह्म विद्या उसके फल देने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं करती उसका फल तुरंत मिल जाता जैसा भोजन करने के बाद में वो कवलग्रास अंदर चले गया उसके बाद उसकी तृप्ति के लिए फिर और कुछ करना नहीं पड़ता उसी से तृप्ति हो जाती किन्तु उत्पत्ति प्रति तो अपेक्षा अब उत्पत्ति करने के लिए उत्पत्ति आ, मैंने उसके तैयार करने के लिए बहुत कुछ अपेक्षित है ऐसा क्यों कहा आपने ये अपेक्षित ना हो तो अच्छा था ना पूर्व सूत्र अच्छा था क्यों कोई अपेक्षित नहीं है हमको काम कम हो जाता अब आप बोल रहे हैं कि नहीं ये सब अपेक्षित है करना पड़ेगा ऐसा बोलता तो ये क्यों बोला बोले इतने श्रुते ये हम नहीं कर रहे हमारा ये वक्तव्य नहीं है ये इतनादिश्रुति है स्मृति है सब ये कह रहे हैं। तथा ही श्रुति ही, अब ये श्रुति को ला है तम येदम वेदावचन ब्राह्मण विविधिशंति यज्ञ दान तबसा नाशके श्रुति वाक्य का अर्थ तो हो गया कई बार तमेदम आत्मा वेद अनुवचन वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान से ब्राह्मणा ब्रह्म जिज्ञासव विविधंती वेदित इच्छंती जानने की इच्छा करते किससे यज्ञ न यज्ञ रूप साधन से दान रूप साधन से तपस्व रूप साधन से और वो कैसा है वो अनाशकना वो नाश होने वाला नहीं ऐसा यज्ञादि साधन से नाश होने वाला नहीं का अर्थ है कि ये काम्य नहीं काम्य रहित जो यज्ञ आगाद उनसे करते जो काम्य होगा तो नाश होगा वो फल देने के बाद नष्ट होता है काम्य नहीं होगा तो कामना नहीं है कामना नहीं तो उसकी कोई सीमा भी नहीं जिस कामना से जिसको आप करते हैं वो उतने के लिए ही होता है उससे अतिरिक्त नहीं होता अब कामना के बिना करेंगे तो फल तो होगा लेकिन वो अनंत फल के लिए होता है स्वल्प्य धर्मस्य त्रायधे महदो वो थोड़ा भी करेंगे तो बहुत अनंत फल देता क्यों उसका कोई लिमिटेशन नहीं लगा आपने कामना के द्वारा कामना रखेंगे तो लिमिटेड हो गया वो अब वो लिमिटेशन नहीं रखने से परिसीमन न करने से वो अनंत हो गया जिसकी परिसीमन नहीं है वही आनंद होता है इसलिए विधा में स्वल्पम से धर्म से त्रायधे महोद नहीं तो थोड़ा बहुत करने से इतना बड़ा फल कैसे होगा वो इसलिए होता है कि उनको निष्काम है तो निष्काम भाव से करेंगे इत्यादि तो उसी के द्वारा अंधकरण शुद्धि करके बाकी कथा बीच में समझना पड़ेगा अंधकरण शुद्धि होगा तो होगा तो आगे करते होगा यज्ञादी नाम विद्या साधन भाव दर्शेंगे अब देखिए क्या बोला कि यज्ञादि जो है ना विद्या के प्रति साधन है ऐसा दर्शाती है सुरक्ष विविदिषा संयोगाच ये उत्पत्ति साधन भाव अवशीय बोले कि आपने यह विद्या के साधन तो दिखाई दे रहा है आपने ये कैसे कहा कि ये उत्पत्ति के लिए साधन है विद्या उत्पत्ति के लिए बोला कि विविदिशा समयगा वो विविधि संधि कहा ना वेद इतम इच्छन्दी जैसा आप भोजन बनाने के लिए तैयार हो गया किसके लिए आपको भूख मिटाने के लिए कुछ करना है तो भूख मिटाने की इच्छा से आप भोजन बनाना तैयार कर रहे हैं ऐसा ही यहां है कि जानने की इच्छा से वो यज्ञयागा कर रहे ऐसा होता जानने की इच्छा से और कोई इच्छा नहीं इसलिए विविधिशा संयोग यहां है तो सबसे पहले आपको साधन निश्चय करने के लिए विविधिशा को ठीक करना पड़ेगा क्या आप जानने की इच्छा करते हैं कि नहीं करते क्या करने की इच्छा आप कर रहे हैं क्योंकि साध्य की इच्छा यदि दृढ़ हो तब साधन की इच्छा दृढ़ होती है और साधन सफल होता है साध्य स्पष्ट नहीं है तो साधन फिर स्पष्ट नहीं होता है साधन में लगाव कम हो जाता है श्रद्धा नहीं रहती जो साध्य आपका स्पष्ट नहीं है आपके साध्य और साधन का जो संबंध है वो पक्का नहीं है साध्य और साधन का संबंध होगा तो आपको मालूम है कि ये करने से ही ये होगा ऐसा मालूम हो गया तो अवश्य करेंगे अब ये करने से कुछ और होगा और ये करने से कुछ और होगा करके आप सोचते हैं तो फिर उसमें विकल्प हो जाता है अब उस साधन को लेकर के अन्य साधन से भी आप कार्य करना आरंभ कर देते तो साधन कमजोर हो गया तो फिर क्या होगा साध्य नहीं मिलेगा ये इतना है बाकी कोई दोष नहीं है साधन कमजोर होने पर आपको कोई पाप लगता ऐसा नहीं कह रहे पाप नहीं लगता क्योंकि साध्य नहीं मिलेगा जो प्रयोजन आप सोच रहे हैं नहीं मिलेगा तो इसीलिए यहां विविदिशा संयोग कर दिया कि किसके लिए इच्छा कर रहे हैं मोक्ष की इच्छा नहीं कर रहे हैं कारण यह है कि ये यज्ञ आगा करेंगे तो हमें मोक्ष होगा हो ऐसी इच्छा वे नहीं कर रहे क्यों वो वेदक का अध्ययन किया है उनको ये मालूम है कि यज्ञ आगा करने से विविदिशा उत्पन्न होगी विद्या प्राप्त कर सकते हैं ऐसा वो सोच रहे हैं ऐसा यहाँ नहीं कहा यहाँ तो अभी विविधिशा के बारे में कह रहे हैं कि वो उसका साक्षात प्रयोजन ऐसा है कि यज्ञ न दान न तबसा अनाशक न मोक्ष को सोच करके ये कर रहे हैं ऐसा नहीं कहा बीच में विद्या है तो विद्या के लिए है ऐसा सोच रहे वेदितु वेदी विद्या प्राप्त करने की इच्छा करते हुए ऐसा कह रहे हो उसके बाद जो साधन वो अलग है तो यहाँ क्रम से साधन मानना चाहते हैं आप यज्ञ से ही मोक्ष होगा बोलने से उसका दो अर्थ होता है उस दिन जैसा हमने बोला वो अलग अलग अर्थ हो जागता है बीच में व्याख्या करनी पड़ेगी अब व्याख्या तो करेंगे आगे अध है इत्याचक्ष ब्रह्मचर्य में व अब कहते हैं कि ये जो यज्ञ न दाने न इत्यादि में कहा और भी साधन तो है तो जो यज्ञ ऐसा कहते हैं जो लोग में यज्ञ यज्ञ ऐसा कहा जाता है वो क्या है इत्याजक्ष आजक्षदे लौकिकाह या पंडिता क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य में वो यज्ञ क्या है ब्रह्मचर्य ही है ब्रह्मचर्य की स्तुति है यह छात्रों के उपनिषद में अष्टम अध्याय में आया है एक पूरा खंड ब्रह्मचर्य की स्तुति है तो ब्रह्मचर्य में यज्ञ क्या है वो ब्रह्मचर्य में क्योंकि यज्ञ करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है उसके बिना यज्ञ नहीं होता इतना यहां विद्या साधन भूत से ब्रह्मचर्य यज्ञादि देखिए कैसे भाष्यकार उसको जोड़ करके सब व्यवस्था बना रहे अब देखो यहां यज्ञ और ब्रह्मचर्य को दोनों को जोड़ के रखा है इसका मतलब विद्या साधन भूत है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य यानी वेदाध्ययन आदि से आरंभ करके जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो विद्या का साधन है या प्रसिद्ध है विद्या प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए जो ब्रह्मचर्य निवास नहीं किया गुरुसन्निधि में उसको विद्या प्राप्त नहीं होता है ये तो लोग प्रसिद्ध है जैसा स्कूल में नहीं गया तो पढ़ाई कहां से आएगी ऐसे ही होता है तो इसीलिए विद्या साधन रूप जो ब्रह्मचर्य है उस ब्रह्मचर्य को यज्ञादि भी संस्तवा यज्ञादियों के द्वारा स्तुति की गई है की गया इससे क्या अर्थ निकला यज्ञादि साधन भाव सूजे तब उसी के द्वारा यज्ञादि भी विद्या के प्रति साधन है ऐसे सूचना मिलती है क्योंकि ब्रह्मचर्य तो विद्या के प्रति साधन वो तो जानता है सब लोग अब उस ब्रह्मचर्य को क्या कहा यज्ञ यदि ब्रह्मचर्य में कहा तो ये दोनों एक हो गया यज्ञ यानी ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं वो यज्ञ है यज्ञ जिसको कहते हैं वो ब्रह्मचर्य ये क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना यज्ञ नहीं होता यज्ञ के बिना कार्य नहीं होता है विद्या नहीं होती तो बीच में ब्रह्मचर्य को रखा क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना न तपस्या होती है न यज्ञ होता है न विद्या होती है न कुछ होता है वो तो मुख्य साधन है प्राथमिक साधन है। और आगे सर्वे तो, वेद यदनती सर्वाणि से सर्वाणी जदिछंदो ब्रह्मचर्य चरती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमी इसमें भी ऐसे ही कहा ये सारे स्तुति है उसके साधन सर्वे वेदा वेद ये पदमाती सांपूर्ण वेत ये वेदावचन का अर्थ है वो वहां वेदावचने कहा यहां दूसरे प्रकार से कहा मुंड गोपिषद सर्वे वेदा यदपद आमनंती सारे वेद जिस परम पद विष्णु पद की बात करते हैं परमात्मा पद की बात करते हैं आमनंती पठंती तबाम से सर्वाणी यदवदी और जो तपस्या करने वाले जिस उद्देश्य के संबंध में कहते हैं और उनके उद्दिष्ट जो फल है वो तो आत्मान ही है तो तपस्या करने पर ऐसा कहा जाता है यदि तपस्या करेंगे तो आपको ब्रह्म ज्ञान होगा ब्रह्म प्राप्ति हो गया ऐसा लोग कहते हैं वदंती लोग आ वदंती ये तपस्य ऐसा होता है तपाशी सर्वाणुच यद वदंती जितने प्रकार के तप हैं उनके फल भी ये ही कहे गए और यदि छंदो ब्रह्मचर्य चरंती ये ब्रह्मचर्य ब्रह्म की बार बार इसलिए कह रहे हैं कि जिसकी इच्छा से ये कठिन कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करते बहुत कठिन होता है ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना गुरुकुल में गुरु सेवा करते हुए गुरु के अधीन रह करके सब कुछ अध्ययन करना बहुत दीर्घकाल तक सेवा रहना बहुत कठिन काम होता है आसान नहीं कि कुछ समय रह जाते तो उग जाता है इसलिए ऐसे उम्र में उनके पास भेजते वो आयु की भी बहुत महत्व है कि अलग अभी अवस्था बदल गई तो उस समय में आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के गुरु के पास जाएंगे तो फिर वो बनेगा नहीं क्योंकि अपने वो स्वतंत्र बुद्धि बन जाते हैं जैसा गुरु बोलते हैं वैसा पालन नहीं करता है वहां प्रश्न करता है वो स्वयं जानता है नरू करता है जैसा श्वेत केतु अध्ययन करने के बाद वापस गुरु गुरु के पास आया उनके पिता ही है तो जब उन्होंने पूछा तो क्या उत्तर दिया अब ऐसा उत्तर देने लगता है क्यों पढ़ा लिखा आया हुआ ना वो पहले जैसा नहीं है वो पढ़ा लिखा आने से यह प्रॉब्लम होता है वो आप गुरु जो बोलेंगे वो ऐसे सुनेगा नहीं क्यों अपने को बड़ा बुद्धिमान समझ करके अनुजान वाना स्थबाए आया वो अनुजान होकर अनुजान मैंने विद्याभ्यस्त हो गया ग्रेजुएट हो गया जो ग्रेजुएट होकर के आया और स्थब कैसे आया उनका आना दे करके ही वो लगा कि ये बहुत कुछ प्राप्त करके आया बहुत अभिमान से सिर ऊपर करके ऐसा खंभा जैसा खड़ा स्थबधा मैंने ये तो बिल्कुल खम्भा जैसा खड़ा रहता है। वो झुकता नहीं हाँ महामना अनुचा नमानी बहुत अभिमान से आया वो होता ही है सब जो ऐसा तो आने के बाद तो फिर वहां बोलेंगे नीचे बैठो फिर प्रणाम करो फिर सेवा करो झाड़ू करो बर्तन धो बोलेंगे को सुनेगा क्या नहीं सुनेगा इसलिए वो ब्रह्मचर्य नहीं हो पाता है वो करते हैं जबरदस्ती करना पड़ता है तो कुछ कर देते हैं लेकिन वो तत्परता से मन से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है इसीलिए कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत तो बहुत कठिन है मनुस्मृति का पूरा दूसरा अध्याय इसी का नियम का बताया ब्रह्मचर्य नियम है सारे उसमें विशद रूप से है है मनुस्मृति सब स्म स्मृतियों में है तो ऐसे कठिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जिसकी इच्छा से किया करते हैं तत् पदम संग्रहेण ब्रवीबी उस पद को मैं संग्रह रूप से कहता हूँ वो पद क्या है ओम इतना वो ओम है यानी परमात्मा है वो पद परमात्मा पद है और उसी को मैं आपको समझाऊंगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यज्ञ से दान से समस्या से ब्रह्मचर्य से उसी पद को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो कुछ ना कुछ संबंध है इतम आद्या आश्रम कर्मणाम विद्यासाधनत्व भाव सूचयती ये, ये सब सूचना मिलती है लिंग प्रमाण ये सब कि ये सारी श्रुदियां आश्रम कर्मों का विद्यासाधनत्व भाव को प्रकट करती है सूचना देती है स्मृति स्मृतिरअपी अभी स्मृति है कषाय पंक्ति कर्माणि ज्ञानं तो परमागति कषाए कर्म भिपक्वे तदो ज्ञानं प्रवर्तते इतव आद्या भाष्यकार को बहुत प्रिय है ये स्मृति पहले भी ये इसमें भी आया कहा आया और तैतरी उपनिषद में आया तैतरी उपनिषद भाष्य पढ़ाया वहां है वहां है कई और, और भी है दो तीन जगह है ये श्लोक तो कषाय पंक्ति ही कर्माणी ज्ञानम तो परमागति ही ये कर्म जो होते हैं ना वो कषाय को पकाने वाले होते कषाय मतलब दोष जो कलंग है कलंग रहता तो दाग लग जाता है दाग दब्बे जो कपड़े में लगते हैं ऐसे काला काला कुछ आरोप दिखता है जो कपड़े का जो रंग है उससे अतिरिक्त दिखता है उसको कलंग बोलते कलंग का अर्थ यही होता है दब्बा दागा आदि होता है उसको कलंग बोलते तो कलंग को ही कषाय बोला जाता कषाय का अर्थ होता है कुछ रंग हो गया जैसे इसको भी कषाय बोलते हैं, काषाय वस्त्र बोलते हैं काषाय मैं रंग किया हुआ क्यों ऐसा तो बाकी वस्त्र रंग किया हुआ नहीं है क्या आ, इसका एक रहस्य है एक ने हमको पूछा कि रंग करना मतलब ये भी तो रंग करते सब रंग किया हुआ है होता है अब वो बाकी से काले पीले आदि होते हैं तो रंग किए हुए बिना कैसा होता है रंग तो सभी को करते हैं। फिर इसी को ही रंग किया हुआ क्यों बोलते हैं? तो उसका एक हमारे कल्चर में यानी हमारे संस्कृति का एक रहस्य है इसमें हमारे संस्कृति में यह नियम है सफेद वस्त्र ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ तीनों सभेद वस्त्र ही सवेद अतिरिक्त वस्त्र पहनने का विधान नहीं है और ये तीन आश्रम होने के बाद में जब वो संन्यास में जाएगा तो उस सफेद वस्त्र को बदल के उसमें रंग डालता है इतना ही है उसका इसलिए उसको, उसको काषाय वस्त्र का कहे ना अभी तक रंग नहीं डाला था उसने, अब जो है रंग डाल दिया रंग डालने से क्या हो गया अब वो सफेदों के साथ में नहीं बैठेगा इसलिए उनको रंग डाल दिया अब जैसा जिसका अलग रंग है उसको बाहर कर देना चाहिए ना इसमें मतलब सफेद पे जो बैठा हुआ होगा अब पंक्ति में या सवेद वाले होंगे पंक्ति इसका मतलब ब्रह्मचर्य वान प्रस्तुत का जो भी पंक्ति है उसमें ये नहीं बैठेगा और वो जहां रहेगा वहां ये रहेगा नहीं ये सवेद पहने वाले सब गांव में रहते हैं गांव में शहर में और इसको गांव में शहर में नहीं रखना है क्योंकि वो कछाई पहना हुआ उसको बाहर कर देना चाहिए इसका एक साइन है कि ये गाँव में रहने लायक नहीं है घर में रहने लायक नहीं है नगर में रहने लायक नहीं है वो जंगल में रहने लायक ऐसा ऐसा उसका उसका यह साइन इसके लिए उसको काषाय वस्त्र विशेष कहा गया लेकिन आजकल तो सब कलर पहनते हैं तो महत्वपाल नहीं होता कोई कोई ग्रस्त आश्रम में भी गेरू पहन के रहते आजकल देखते रहे कोई कोई कभी कभी होता है कोई uh, मादाएं साड़ी पहनती है वो कपड़ा पहनते हैं तो ऐसे गेरू कपड़ा पहनते ऐसा विधान नहीं है ऐसा नहीं पहनना चाहिए का। और काले वस्त्र काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए दो तीन कर्म है जो कर्म के विशेष समय में पीला वस्त्र नीला वस्त्र काले वस्त्र ये पहना जाता है एक जो जगह हरे वस्त्र भी पहनते हैं वो कर्मकांड के विशेष स्थिति में होता है कहीं श्राद्ध के कर्म में इत्यादि में होता है आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग ऐसे बदल बदल के पहनते हैं वो वहीं पहनने का है लेकिन सामान्य घर में नहीं पहनना है और काला वस्त्र पहनना अशुभ मानते हैं और उससे बहुत सारे दोष होता है ऐसा कहा गया और आजकल तो काले वस्त्र ज्यादा पहने हुए मिलेगी और सब जगह आप दुकानों में जाके देखेंगे वो काले वस्त्र ज्यादा मिलते हैं उसका कारण क्या है लोगों की साइकोलॉजी बदल गई है, है? हाँ पश्चिम का अनुकरण तो कर रहे हैं वो वो भी हो रहा है और सफेद में काला में क्या अंतर है कि सवेद पहनने पर एक दिन में या दो चार घंटे आप पहन लिया तो उसमें कुछ भी दागा लगे कुछ लगे तो पता चलता है, है न उसका कुछ भी लगे तो पता चलता है बहुत केयर करना पड़ता है लेकिन काला पहनो तो एक महीने से तक भी कपड़ा नहीं धोया तो पता नहीं चलेगा ऐसा होता और वो उसमें बदबू आता है तो स्प्रे लगा देते हैं तो फिर आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कितने दिन धोया नहीं तो ऐसा होता है इसलिए उसकी अनुमति नहीं देते बाकी तो आजकल वस्त्र का अलग अलग हो गया लेकिन इसलिए मैंने कहा यह काषाया पंक्ति क्यों कहा इसके कारण कहा गया और देखना उनके साइकोलॉजी भी ऐसा होता आप अच्छे वस्त्र देंगे वो पहनेंगे नहीं वो काला छुन करके पहनेंगे इसका अर्थ यह है कि वो समझते हैं कि काला होगा तो इसमें कुछ लगा हुआ तो दूसरे को दिखाई नहीं पड़ेगा लगा हुआ अंदर है वो जानता है कि इसमें काला लगा हुआ है, लेकिन वो बाहर नहीं दिखना चाहिए ऐसा होता है ये साइकोलॉजी डिफरेंस देखिए तो उसमें क्या होगा कि आपके अंदर के जो दोष का निवारण आप करना नहीं चाहते दोष को छुपाना चाहते हैं हम तो वस्त्र को लेकर के कहा ये सामान्य बात कहा लेकिन ये वस्त्र तक सीमित नहीं होता है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है और वापस सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है क्योंकि आप अपने को छुपा सकते हैं वो असलियत मालूम नहीं पड़ेगा इसलिए काले वस्त्र बनने वालों से सावधान रहना ठीक है हाँ जी वो तो है ही जब विरोध करना होता है तो काला झुंडा पकड़ते ना अब वो तो सब जानता है ये सब इसलिए हो रहा है और जहां खतरा है वहां भी ऐसे करते हैं, लाल पर लिखा देते तो ये सब होता है लेकिन शास्त्र में ऐसा बताया नियम बताया इसीलिए इसको काशाय वस्त्र कहते तब तक नहीं रंगा जाता है और जहां आप देखते हैं मनुस्मृति आदि में श्वेद वस्त्र ही ग्रहस्थों के लिए सबके लिए श्वेद वस्त्र ही का ब्रह्मचारी तो श्वेद वस्त्र है बाकी ग्रहस्थ भी वानप्रस्ती भी श्वेद वस्त्र रहते और वस्त्र पहनेगा तो और जो वानप्रस्ती होते हैं तो उनके वानप्रस्थ जाने के बाद में जो शास्त्रीय अन्य प्रकार से भी है और पते आदि का बनाना है वो भी होता है और केवल हमारे संस्कृति में नहीं है आप जैनों के यहां देखिए जैन तो कभी सफेद वस्त्र छोड़ के कोई वस्त्र पहनते ही नहीं केवल हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही है हमारी परंपरा संस्कृति है वो तो ऐसे ही रहते और बुद्धिज्म में देखिए कहीं में आप देखिए ऐसा ही है कि वो नियम हमारे लिए बनाया ऐसा नहीं है कि उनका भी वैसा ही नियम है तो वो सारे ऐसा इसका ऊपर ध्यान देते उसका कुछ कारण है जो भी कारण होगा इसीलिए इसको काषाय वस्त्र कहते हैं तो कषाय का होता है रंग और कषाय पंक्ति कर्माणी पक्ति ही पक्ति ही पंक्ति नहीं है पक्ति ही है। तो कषाय को पकाने वाले ये कर्म होते यानी अंधकरण को शुद्ध करने वाले शुद्ध करने वाले कर्म होते ज्ञानम तो परमागति केवल अंतकरण को शुद्ध करता है कर्म ऐसा नहीं है बाह्य कर्णों को भी शुद्ध करता है क्योंकि कर्म के नियम में पहले बाह्य शौच है उसके बाद आंतरिक शौच है और ऐसा होने पर ज्ञानम परमा तो परमागति ज्ञान तो परम गति है बाद में प्राप्त होने वाली गति है ज्ञान तो परम गति का साधन ज्ञान होगा ऐसा कहा कषाये कर्म पक्वे तदो ज्ञानम प्रवर्तते ये क्रम बताया कि जब कषाये कर्म भी पक्वे कर्मों से कषाय पक्व होने पर यानी पक जाने पर इसका अर्थ वो सफा, साफ हो गया कर्मों के द्वारा आपने कषाय को निवारित कर दिया तद वो ज्ञानम उसके बाद ज्ञान प्रवर्तित होता है इसका मतलब विविध संधि स्थिति में आ जाए अश्व दी योग्यता ये अश्व का जो उदाहरण दिया यहां योग्यता को दिखाने के लिए क्या है योग्यता योग्यता योग्योग्यतावशेन अश्व न लांगकल आकर्षणे युज्यते रथ चर्याम तो युज अश्व के योग्यता के कारण योग्यता वशेन यदि योग्यता कारण था योग्यता के कारण अश्व को लाघल में यानी हल में हल को लाघल कहते हैं लाघल आकर्षण नुज्ज्य उसको लांगल में नहीं बांधा जाता है बांधने पर खड़ा, रहता नहीं वो वो चटपट आता है रथ चर्याम तो इज्जत किंतु रथ जलाने के लिए उसको रखता है उसको बांधता है एवं आश्रम गर्माण्य उससे क्या अर्थ हुआ इसका प्रयोजन जहां है वो उसको वहां लगा दे उसका प्रयोजन अन्यत्र नहीं है योग्यता नहीं है उसमें उसका इसलिए एवं आश्रम कर्माणी विद्या या फल सिद्धौ न अपेक्ष उत्पत्त हो तो इसलिए यह अर्थ हुआ कि आश्रम कर्म विद्या के फल सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है किंतु विद्या की सिद्धि के लिए आवश्यक है ऐसा सिद्ध हो गया ये कहा टीका में देखिए न्यायद्र ने टीका है पूर्व पृष्ठ में पूर्व पृष्ठ में प्रथम पंक्ति से ही अधिक विवक्षया व्यक्ति कर्वन ब्रह्म विद्या पूर्वाधिकरण न्याया विवशा सुदेश संशय पूर्व भाष्य में अंतिम में भाष्यकार ने कहा अधिक विवक्षया अधिक विवक्षा से ये कहा गया ऐसा कहा था उपसंहर अधिक विवक्षया तो ये अधिक कहना मतलब इसमें कोई विशेष बात कहनी है विशेष बात कहना अवशेष उसको स्पष्ट करता हुआ ब्रह्म विद्या के अधिकार के संबंध में पूर्व अधिकरण और इस अधिकरण का विविदिशा सुदी के द्वारा संबंध और आदि बता रहे हैं। से कहा अत्र स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतु औप निषद आत्मज्ञानोत्पत्त यज्ञादीना सामदीना च विदिशा वाक्य विनियोगोक्ते विनियोगी पादादि संगति यहाँ पादादि के संगति है यहाँ इस पाद में जो निर्गुण विद्या के विशेष साधन का विचार चल रहा है इस दृष्टि से साधन के विचार के विशेष में यहां स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतु तो औपनिषदात्म ज्ञान उत्पत्त स्वतंत्र पुरुषार्थ का साधन है औपनिषदात्म ज्ञान उपनिषद में विदित होने से उपनिषद कहा उपनिषद से प्राप्त जो आत्मज्ञान है वो स्वतंत्र पुरुषार्थ का कारण है वो उससे फल साक्षात मोक्ष होता है और यज्ञादी नाम समाधि और यज्ञ आदि यज्ञ दान तपस और शम दीक्षा आदि जो साधन है ये आंतरिक और बाह्य साधन ये दोनों विविदिशा वाक्य विनियोग विविदिशा वाक्य के द्वारा जो विनियोग कहा गया है उसके द्वारा ये प्रामाणिक हो जाता है यज्ञ वाक्य आया विदिशा वाक्य में पूर्व पक्षे यज्ञादी नाम विज्ञान अन्वय तत्फले भी तत् प्रसिया समुच्चय सिद्धि पूर्व में यज्ञादि को यदि साधन मानेंगे तो फल में भी यज्ञादि का संबंध मानना पड़ेगा अब यज्ञादि को केवल विद्या के प्रति साधन मानते हैं लेकिन मोक्ष फल के लिए साधन नहीं मानते ऐसा नहीं होगा विद्या जैसा मोक्ष के प्रति साधन है इसी प्रकार आदि भी मोक्ष के प्रति साधन होना चाहिए क्योंकि ये दोनों का संबंध आपने दिखाया इसलिए ऐसा पूर्व होगा सिद्धांत में परंपरया तेषा ज्ञान्वय तत्फलावये हेतु अभावात् तद असिद्ध्या ज्ञान से तत् सिद्धांत में तो परंपरा से यज्ञादि साधन साक्षात नहीं है तो ज्ञान के साथ संबंध करके आदि साधन होगा और ज्ञान का फल के साथ संबंध होगा पुरुषास्त्र तो उसी से सिद्ध होता है इस प्रकार आ, अन्य हेदु, यानी आदि को साक्षात मोक्ष का साधन मानने पर हेदु अभाव होने से तद असिद्या ऐसा सिद्ध नहीं होगा ज्ञान सेव तदहेतुदा सिद्धि ज्ञान ही मोक्ष का साक्षात हेतु है ऐसे अंगीकार करने पर मन साधक जो कारण है वो ज्ञान में है इसलिए उसी को ही मान मानकर् पूर्वपक्ष पूर्वपक्ष तहत त्रा अतः एव्नींधनाश्रमकर्मा विद्य स्वाथ सिद्धौ नापेक्षंते अत्यक्षा है अपरोक्ष मान आयत्तवानहेतुषु सत्सु कर्मा अदयादर्शना केवल भावेच व्यति यीना हेतुकनागाते वर्तमान ये, हे ये पूर्वपक्ष यह है अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष अपरोक्ष अपरोक्ष ज्ञान अबरोक्ष ज्ञान का तो मान मानय अपरोक्ष ज्ञान तो प्रमाण से उत्पन्नता रुक्ष ज्ञान प्रमाण से उत्पन्न होता है पहले का कोई भी ज्ञान होता है वो प्रमाण से उत्पन्न होता <coughs> अब प्रामाणिक ज्ञानस्य अब प्रामाणिक ज्ञान हो गया तो प्रामाणिक ज्ञान का क्या होता है मान हेतुषु सत्सु प्रमाण के लिए जो कारण चाहिए कारण रूप से जो प्रमाण चाहिए उनको वो सब रहना पड़ेगा वहां निमित्त सहकार्य आदि जो भी साधन होना है वह सबको रहना पड़ेगा उन सबको रख करके कर्मादि अभावे न अनुदय आदर्शनाथ यह केवल अवैध का भाव बोलता है जैसा पहले आया था ज्ञान अनुत्पत्ति अदर्शनात कहा इसी प्रकार कर्मादि के अभाव से भी कर्मादि के अभाव रहने पर उदय नहीं होता है ऐसा नहीं देखा गया कर्मादि अभावे कर्मादि नहीं है तो कर्मादि नहीं होने पर तो उदय नहीं होना चाहिए लेकिन कर्मादि का ना होने पर उदय विद्या का उदय नहीं होता है ऐसा नहीं देखा गया इसका मतलब होता है इसीलिए केवल व्यतिरक अभाव चाह नाम हेदुत्व कल्पना योग इस प्रकार केवल व्यतिरेक भाव में यज्ञादियों का हेतुत्व कल्पना योग हेदुत्व कल्पना, हे, कल्पना संबंध नहीं हो सकता ये साक्षात हेदु नहीं बन सकता ऐसा होने से विविधा श्रदेश वर्तमान अपदेश ये जो विधा विविधिशा श्रुति है ना ये वर्तमान का आदेश दिया कि ये विविधि संधि ये कहा विविधिषेध ऐसा बोला नहीं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करें ऐसा आदेश नहीं दिया कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हैं ऐसा बोला इसका मतलब यहां आदेश नहीं है आदेश नहीं है तो विधि नहीं होता आप बोल रहे कि विविधि संधि ये विधि है क्या है एक दाने नबसा विविधि संधि जानने की इच्छा करें ऐसा बोल रहे हैं ना लिंग लकार का प्रयोग बोल रहे हैं वो यहां नहीं है माने इम्परेटिव नहीं होना चाहिए आप इम्परेटिव मान करके कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए करके इम्परेटिव नहीं है क्योंकि विविधा जो है वर्तमान का प्रयोग है प्रसन्न का प्रयोग किया ऐसा करके पूर्व पक्ष कहना चाहता है कि ये जो कर्म है उसको साक्षात संबंध कर देना चाहिए इसलिए वर्तमान आपदेशवार विनियोजकत्व आयोगत अभी यह विनियोजक नहीं बनेगा क्योंकि यदि विधि वाक्य उसमें होता कोई इंपरेटिव जो संबंध से कोई वाक्य होता तब तो होता है नहीं तो नहीं होता तो विनियोजक तो आयोगा विनियोजक नहीं हो सकता ये इसको कोई विनियोग नहीं कर सकता यानी आप ये नहीं कर सकते यज्ञ से जानने की इच्छा करना ही चाहिए वो यज्ञ से जानने की इच्छा होती है ऐसा नहीं कर सकता ये पहले भी बताया था इसलिए ज्ञान से फलवद उत्पत्त हो इसलिए ज्ञान फलवाला होने पर भी उनके साथ इनका कोई संबंध नहीं है यही उनका अत्यंत मन है कोई इसका संबंध नहीं तो फिर क्या करें ऐसा भाव से पूर्व पक्ष ने कहा तो उसके उत्तर में कहते हैं कि विविदिशा वाक्य वर्तमान अवदेश अभी ये वर्तमान अवदेश हमेशा एक समस्या होती है कि कहां वर्तमान काल का अर्थ लेना चाहिए कहां विधि का अर्थ लेना चाहिए यह पूर्व विमानसकों में और इसमें सिद्धांत में वो हमेशा ही विवाद होता है और पूर्व विमानस जहां विधि लेना चाहते हैं हम नहीं लेंगे वर्तमान अवदेश बदल करके और हम जहां विधि लेना चाहते हैं वो विरोध करेगा ऐसा होता ही है वाकई एक जैसा दिखता है और आप एक जगह विधि मान रहे हैं आपकी इच्छा क्या हमसे दूसरे जगह नहीं मान रहे तो हमारे पक्ष में जब आता है तो नहीं मानते आपके पक्ष में आता है तो मानते हैं कि कितना गलत का है वो मानते हैं क्यों हमने ऐसे कई जगह किया ना को वर्तमान अवदेश को कभी विधि माना और उन्होंने वर्तमान अवदेश को विधि माना चाहा तो हमने बोला वर्तमान अवदेश कैसे विधि होगा बोल दिया तो इसलिए वो नाराज होकर बोलता है कि ऐसा कैसे होगा आप कभी अपने तरफ करने के लिए ये करता ही थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है और क्या करेंगे वो हमेशा निष्पक्ष होकर काम नहीं चलेगा कभी पक्षपात तो होना ही पड़ेगा इसीलिए यहां जो विविदिशा वाक्य में वर्तमान अवदेश है ये जो है ना यणमयी इत्यादो इवा अपूर्वत्व उसके लिए कारण बताना है कि यसे जुहुर जुहुर्भव दी नो श्लो, पावम श्लोकम श्रृणोती वहां वर्तमान का प्रयोग किया लेकिन उसको विधि मानो क्यों अपूर्व होने के कारण ये श्रुति के पहले भी आया तो अपूर्व विधि है तो वर्तमान अवदेश को लेट लकार मानकर के विधि मानते लेट वेदे तो लेट लगा का अर्थ विधि होता है तो वर्तमान रूप में दिखाई पड़ेगा वर्तमान काल जैसा दिखाई देगा लेकिन वो वेद में होने पर वो विधि होता है वो वेद में क्या है, प्रसन्न सेंटेंस में चलने वाला कोई नहीं होता है, वर्तमान काल में कोई किया जारी हो ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती केवल अर्थवादों को छोड़ करके बाकी में ऐसा नहीं तो ऐसे स्थान पर जो जो आता है सब विधि हो जाती है ऐसा करते हैं ऐसा बोलने से क्या अर्थ है ऐसा करना चाहिए ऐसे करते हैं बोला कि बुजुर्ग लोग जो विद्वान लोग हैं अच्छे ऐसे करते हैं ये बोला तो सुनने वाला क्या समझेंगे वो ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए तो सुनने वाले के दिमाग में आएगा हमको ऐसा करना चाहिए कभी कभी क्या है कि सामान्य व्यवहार में भी आप ज्यादा इम्बरेटिव का प्रयोग करेंगे सुनने वाला थोड़ा नाराज हो जाता क्यों एक हमेशा आदेश देता है आदेश से लोग डरते हैं हाँ ये क्यों है ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आप आदेश वाक्य को थोड़ा दूसरे ढंग से बताओ तो वो सुनेगा अरे जाओ करो ऐसा बोलो तो वो नहीं जाके करने से अच्छा है ऐसा थोड़ा सा उसको मुलायम करके बोलेंगे तो करने के लिए करेगा तो वो उसको मन में भी नहीं लगेगा। आजकल वो ये बहुत समस्या होती है ये जो बच्चे लोगों को सब माता पिता आदेश देते ना ज्यादा ज्यादा आदेश देने से वो बिगड़ जाते हैं क्योंकि बहुत आदेश देंगे तो उनको लगेगा ये हमारे ऊपर खोप रहा है उनको कंट्रोल कर रहा और उनको नहीं लगना चाहिए कि हम कंट्रोल कर रहे कंट्रोल कर रहे ऐसा लग गया तो वो पर्तर महसूस होता है बोलते हम स्वतंत्र होते हैं हमें क्यों कंट्रोल करने वाला होता वो उसके हित में होगा हिताहिद की बात नहीं होती है जो बच्चे जो है ना हिदा हिदाहिद की बात चिंतन नहीं करते वो बात की बात है वो हिताहिद की चिंता तो या तो माता पिता करेंगे कोई दूसरे लोग करेंगे वो अपने हिताहित की चिंता नहीं करते वो तो वर्तमान में उनको क्या अच्छा लग रहा है हि� उसी की चिंता करते इसलिए आप भविष्य को दृष्टि में रह करके अब ऐसा करो बोलते हैं तो बच्चे नहीं समझते क्योंकि बच्चे उतने लंबे भविष्य के सोचते ही नहीं कि अभी क्या चल रहा है वो ही हो देखता इसलिए उनको ऐसा समझाना पड़ेगा कि इम्बरेटिव मूड बदल करके थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझाना पड़ेगा तो अब वो समझाएंगे वो सुनेंगे तो ठीक है प्रेम से समझाएंगे या उसी प्रकार थोड़े वाक्य बदल करके समझाएंगे होगा तो अब जो नाना आप या आदेश जो है दो चार बार लगातार एक वाक्य में आदेश दे दिया तो समझ लो उसमें से एक भी वो नहीं करेगा क्यों अब उसको दिमाग में बहुत प्रेशर हो जाता है इतने सारे आदेश एक साथ दे दिया ऐसे कैसे हो गया तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल के करना पड़ता है तो इसीलिए वेद भी ऐसा करते वेद भी सब जगह इमरिटिव नहीं लगाया पोटेंशियल नहीं लगाया वो कहीं कहीं वर्तमान में लगाया कि ऐसे संदलोग किया करते हैं अच्छे लोग ऐसे किया करते हैं शिष्ट लोग ऐसे करते हैं इंद्रादि देवता ऐसे किया करते हैं, यज्ञ न यज्ञमय जनता वो ऐसे किया करते थे तो ऐसा बोलने से आपका अर्थ यह हो जाएगा ओ वे तो अभी इतने करते हैं तो हमें भी करना चाहिए मतलब इंपरेटिव का प्रयोग नहीं किए हुआ करते हुए इंपरेटिव का ज्ञान हो गया इसी को वो शाब्दी भावना बोलते मीमांसंघ अच्छा शाब्दी भावना इसी को बोलते हैं कि यज्ञ करना है करना चाहिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि देवता लोग और बड़े बड़े लोग इतने किया करते हैं ऐसा सुनने से आपको लगेगा मुझे करना चाहिए बस इतने से तात्पर्य होता है ऐसे लकार को लेट लकार बोलते हैं वेद में जो आता है जो हम लोग लौकिक व्याकरण में इसका अध्ययन नहीं करते जो सिद्धांत गौमदी आदि करते हैं उनको इसी का ज्ञान होता बाकी आपके लोगों आप भंडारकर इत्यादि विधाओ में ये लेट लकार नहीं है हाँ इसका नहीं वो वेद में होता है निरुक्त आदि में मालूम है इसीलिए यहां ये यह वाक्य को लेकर के कहेंगे तो यहां भी विविधी शि कहा अंधी लगा यारस में बदल लगा लगा तो इसमें ऐसा अर्थ लेना चाहिए कि ये अपूर्वत्वाद इसका जो है ना इसके पहले ऐसा कोई विधान आया नहीं और कोई विधान की बात अन्यत्र नहीं हुई है इसीलिए इस विधान को विधान मानना पड़ेगा अपूर्वत्वाद का अपूर्व विधि और कहीं आया तो बात अलग है और कहीं से यह प्राप्त नहीं होता है इसी इसीलिए पंचम लगा देखिए पंचम लगा मानना पड़ेगा इसको पंचम लगा लेट होता है तो पंचम लगारेण ब्रह्मा अनुभव कामों यज्ञादी नी ऐसा अर्थ कर देना चाहिए कि ब्रह्म को अनुभव करने की इच्छा करने वाले जो कोई होगा उसको यज्ञादि करना चाहिए अब कुरियाद लगा दिया हाँ मैंने विधिलिंग लगा दिया तो वो अर्थ ऐसा हो गया वो विदिशा में तो विधिलिंग नहीं है वेद नहीं करता है। लेकिन आप यहां आकर के वो हो गया तो विधिलिंग कर दो विधि उपगमा आगम से केवल व्यतिरय और विधि इस प्रकार विधि मानने से आगम जो है ना केवल व्यतिरय की अपेक्षा नहीं करता कि इसका ना होने पर यह नहीं होता है ये बात इस प्रकार की व्याख्या उसमें आवश्यक नहीं है ये होने से ये होता है ये बोलने से हो जाएगा तो इसीलिए केवल वेद्रे की के अपेक्षा न करने से विषय सौंदर्य इच्छाया साक्षादन अयोग तो तत्फले ज्ञाने यज्ञादि अन्वय सिद्धे यज्ञादी इत्यादि कर्णस्रुत्याष्यमाण अरोक्ष अधन दृष्टि ज्ञान से चानायतत्व कितना लंबा वाक्य बनाया कि इस प्रकार विषय सौंदर्यभ्या विषय सौंदर्य का है जैसा अभी हमने कहा बोलने की एक शैली होती है आप कुछ शब्द बहुत कम शब्द में बोल सकते हैं लेकिन वो बहुत कम शब्द में यदि आप बोलते हैं तो आपके वाणी मीठी होनी चाहिए और बहुत कम शब्द में आप प्रशर से नहीं बोल सकते यानी जैसा जोर देके नहीं बोल सकते करो ऐसा बोले तो सुनने वाला क्या समझेगा वो डरा हुआ हो जाता है इसलिए वाणी की सुंदरता भी आवश्यकता उसमें कुछ उसको कुछ मुलायम करना चाहिए मुलायम करने के लिए कुछ मधुर बनाने के लिए कुछ जोड़ना चाहिए और जितना हो सके वाणी मधुर प्रयोग करके अभ्यास करना चाहिए यदि अत्या आवश्यक हो तो आप दूसरा प्रयोग कर सकते हैं लेकिन मधुर प्रयोग में फायदा ज्यादा होता है जो मीठा मीठे बोलते हैं ना उनको लोग सुनना चाहते हैं और जो कड़ुए बोलते हैं उनसे थोड़ा तो दूर भागते हैं अब इनको मिलेगा तो ये कड़वा बोलेगा ऐसा करके दूर भागते हैं का मतलब आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा hmm. प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुषंधि जंदव तस्मात तदेव वक्तव्य अजने का दरिद्रता प्रिय वाक्य सुनने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि परोक्ष देवा ऐसे श्रुति कहती है कि देवता लोग है ना परोक्ष रूप से सुनना चाहते हैं देवदा को सीधा सीधा आप नाम लेकर के पुकारेंगे उनको अच्छा नहीं लगता थोड़ा स्तुति करके थोड़ा सा दूसरा नाम बोलेंगे तो अच्छा लगता तो जिस जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं ना उसको आप एक अलग नाम दे देते निकनेम डाल देते कि वो परोक्ष रूप से बोलने के लिए साक्षात बोलना अच्छा नहीं तो दूसरा नाम से बोलते है तो देवदा भी ये प्रसन्न करते हैं आप दूसरे नाम से बुलाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा और एक नाम के जगह सहस नाम बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगे देखो कितना नाम बोल दिया हमारा ऐसा उनको वो प्रसन्न हो जाता है इसलिए परोक्ष प्रिया ये देवा। तो ये इधर उपनिषद में आया इदंद्रम आ, इदंद्रम वै नामा, इंद्रोह वाइंद को इद्र कह दिया अब इंद्र बोलना चाहिए था लेकिन प्यार से इंद्र को इद्र कह दिया तो इंद्र प्रसन्न हो गया देखो मेरा नाम कितना बढ़िया बोलो प्यार से बोलता ऐसा होता माता पिता ऐसे कहते बच्चे को जो है ना पर नहीं ये को जो प्रिया कोई बोलने वाला हाँ पर ही नहीं होता वो प्रिय को परिय बात है ना वो प्रिय वो होता है तो आपके सबको हो जाता है और माता पिता भी ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं नाम तो कुछ और डालते फिर उसको थोड़ा बिगाड़ करके घर में बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं और कभी कभी क्या हो जाता है गलती से वो ही जिंदगी भर नाम हो जाता वो असली नाम कोई जानता ही नहीं ऐसा हो जाता तो ऐसा होगा वो वो तो अलग बात है लेकिन वाक्य को बनाने की जो शैली है उसमें सब कुछ रास छिपा हुआ है आपके अंदर के भाव बहुत अच्छे होंगे शुद्ध होंगे लेकिन वो बाहर जब आता है बहुत कड़वी होती है तब तो काम नहीं बनेगा लेकिन कभी कभी कड़वी बोलनी भी पड़ती है उससे भी प्रयोजन होता है तो वो बोलना पड़ता है और प्रिय वाक्य भी हो और प्रिय वाक्य हो तो हितकर होना भी चाहिए प्रिय वाक्य केवल मजाक के लिए प्रिय वाक्य हो ऐसा नहीं होना चाहिए तो प्रिय हो और हितकर तो हिदम प्रिय दोनों को मिला करके बोलना चाहिए बक, आ, हितकर का और प्रिय को मिलाकर के यदि नहीं बोला केवल प्रिय बोला वो भी गलत है और केवल हित बोला लेकिन उससे प्रिय नहीं मिलाया तब भी फायदा पूरा नहीं होगा क्योंकि जैसा अभी बच्चों का दृष्टान्त बच्चे को हिद बता रहे हैं लेकिन प्रिय से नहीं बता रहे प्यार से नहीं बता रहे अब बच्चों को पढ़ो पढ़ो करके आप जबरदस्ती करेंगे ना वो लगता है कि आप थोड़ा मीठा बोलिए पढ़ने के लिए हम करें तो थोड़ा मीठा बोलिए इसे करके वो सोचता है कि थोड़ा अच्छा बोले तो पढ़ेंगे कुछ भी करेंगे प्रेम से बोलेंगे कुछ भी करेंगे तो इसीलिए ये भाव जो है प्रकट करने के लिए वाक्य का प्रयोग जब करते हैं तो उसमें ये सौंदर्य के लिए ये प्रयोग करते है ऐसा कहा विषय है सौंदर्य सौंदर्य लिखा विजन कारण कारण कौन दुर्लभम भजनम ये है हित और मनोहारी जो बोलने वाले बहुत कम होते जो प्रिय वाक्य प्रजने ना सर्वे दुष्यंती जनता हुआ तो कहा है लेकिन वो आदि प्रिय बोलता है तो भी खतरा है इसके लिए अभिषेक कुंभम भयोमोहम बोला विष कुंभम पयोमुखम कि बाहर तो मुख में तो बहुत मीठा मीठा जो है दूध जैसा बात करता है लेकिन अंदर तो हाँ इसलिए च पथ्यस्य वक्ता स्रोताच दुर्लभ जो अप्रिय हो और पथ्य हो इसका वक्ता भी दुर्लभ होता है और स्रोता भी दुर्लभ होता है हाँ बात सुनवा तो ये दोनों है तो अप्रिय भी हो प्रिय हो कभी कभी ऐसा होता था लेकिन सामान्य में ऐसा नहीं होना चाहिए अप्रिय और पथ्य बोलना है तथ्य तो आप बोलना ही चाहते हैं लेकिन इस समय बोलेंगे तो आपको लगेगा ये अप्रिय होगा तब भी यदि पथ्य है तो बोलना चाहिए जैसा कोई दौड़ रहा है गिरने जा रहा है तो वो अभी आप सोचेंगे अभी वो वो पथ्य है आपको रोकना चाहिए कि मत जाओ वहां गिर जाएगा आपको अभी एक्सीडेंट होने वाला ऐसा होने वाला तो आप प्रिय वाक्य सो, सोचेंगे तो तब तक जो वो गिरा हुआ होता है तो उसका आप हित चाहते हैं तो अप्रिय होगा तो पथ्य होगा तो उस समय वहां उसको कह देना चाहिए और ऐसा वक्ता श्रोता दोनों दुर्लभ होता है क्योंकि वो सुनकर के स्वीकार करने वाले भी कम होते हैं और बोलने वाले भी कम होते हैं इत्यादि कहा गया इसलिए यह वेद से लेकर चल रहा यह वेद में यहां भी जो विविधि संधि कहा कहना चाहिए था विविधिषेध लेकिन उसको विषय सौंदर्य बना करके विधि संधि का तो सुंदर दिखता है, इस तो कहने से वो अच्छा लगता है। ज्ञाने यज्ञादी अन्वय सिद्धे है तो ये साक्षात अन्वय तो नहीं हो पाएगा यम साक्षात मोक्ष के फल रूप में अन्वय यज्ञाधि का नहीं होगा नहीं होने से यहाँ यज्ञेन इत्यादि कर्ण श्रुत्या यज्ञ इत्यादि जो कारण विभक्ति उसमें तृतीया विभक्ति है इसके द्वारा तेषाइष्यमाण अपरोक्ष दृष्टि तो है उनके द्वारा प्राप्त होने वाले जो अपरोक्ष ज्ञान है उसके साधन रूप से ज्ञान है ज्ञान से च मान जो साक्षात साधन अपरोक्ष का वो ज्ञान है और ज्ञान प्रमाण प्राधीन है और उसके कारण साक्षात यज्ञादि असाधन भी यद्यपि यज्ञादि मोक्ष के लिए साधन नहीं है साक्षात साधन नहीं है ना होने पर भी चित्त शुद्धिया चित्त शुद्धि के द्वारा प्रत्येक प्रवणता उत्पाद्य परोक्ष ज्ञान पर प्रत्येक प्रवणता मन अंदर मुखदा चित्त शुद्धि होने पर अंदर मुखदा आती है अंदर मुखदा होने पर बाद में ध्यान आदि सिद्ध हो जाता है और उसी के द्वारा परोक्ष ज्ञान प्राप्त हो सकता है इस प्रकार से कल इसके विषय में विस्तार से बताया था वही वाक्य यहां भी आया पारंपरिक पचती काष्ठयी रिधिवत जैसा लकड़ी से आप भोजन बनाते तो लकड़ी से पकाया जाता है या लकड़ी से पकाते हैं ऐसा कहते हैं। लेकिन लकड़ी से नहीं पकाते लकड़ी से आग जलाते हैं और आग पकाती है तो ये पकाने का जो कर्तृत्व है या कर्णत्व है वो आग में है लकड़ी में नहीं है लेकिन लकड़ी में ऐसा कहा जाता है कर्ण विभक्ति लगता है तो परंपरा से होता है लकड़ी ना होने पर आग ना जलेगी आग ना जलने पर नहीं पकेगा इस दृष्टि से उसको कर्ण विभक्ति में जोड़ा जा सकता है तो कर्ण विभक्ति संभवाद उत्पत्त हो ज्ञान से कर्मा सिद्धांत ये इसीलिए ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा है ज्ञान के फल देने में कर्म की अपेक्षा नहीं है इस भाव से ये सर्वापेक्षा श्रुदी का है कर्मादि अपेक्षा इस भाव से यहाँ सिद्धांत सूत्र कह दिया है ये समझना चाहिए कहा ओ पूमत पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्ण ओम शांति शांति शांति, शांति सतगुरु महाराज की